कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं भागवतम के 11वें स्कंध के 10 अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को दिए गए संदेशों पर उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष समर्पण कार्यक्रम आपने जाना श्री कृष्ण ने कहा था कि साक्षात ब्रह्मा भी मृत्यु भय से विक्षुब्ध रहते हैं तो यहाँ पर अगर कोई 70-80 सालों तक जी भी गया, तो कौन सी बड़ी बात है, है ना? यानी यहाँ सुख नहीं है, जिसके आगे मृत्यु जीव लप लपाते हुए घूमती है, सदा सर्वदा। ऐसे मर्त्यधर्मना लोगों के लिए यहाँ क्या सुख है भला? आज तीसवें श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं, लोकानाम, लोकप कल्प जीविनाम ब्रह्मनो अपि भयम् मत्तो द्वीपरार्द परायुशा कि स्वर्ग से लेकर नरक तक सभी लोकों में और उन समस्त महान देवताओं के लिए जो एक हजार चतुर्युग तक जीवित रहते हैं मुझ काल रूप के प्रति भयभीत रहता है यहाँ तक कि ब्रह्माजी जिनकी आयु नाजाने कितने ही अर्बुवर्ष है द्वीपरार्द ब वो भी मुझसे डरे रहते हैं तो इसका मतलब भगवान की काल शक्ति से बड़े-बड़े देवता तक डरे रहते हैं यानी कि अगर कोई स्वर्ग लोक में पहुंच गया या सत्य लोक में भी क्यों ना पहुंच जाए बहुत एक जीवन के कष्टों से उसका पिंड नहीं छूटता क्योंकि कोई भी बद्ध जीव हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले और आजकल तो अगर हम जी भी रहे हैं तो भी तो शरीर में कितनी-कितनी बीमारियों का प्रवेश हो ही रहा है बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कितनी ही बीमारियों की मार खाता है इंसान इस मिलावटी दुनिया में जहां हवा पानी खाना सब कुछ मिलावटी हो गया है तो यहां काल शक्ति से हर कोई भयभीत है, मरने से हर कोई डरता है, लेकिन तो भी लोग मर जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि मैं अमर हूँ, उन्होंने सोचा था कि मैंने तपस्या की है और वरदान पाया है अमरता का, मैं अमर हूँ, मुझे मृत्यु नहीं आएगी, है ना? बहुत सारे असुरों ने ऐसा सोचा था, बहुतों ने वरदान प्र कि मृत्यु नहीं आएगी मुझे लेकिन तो भी काल शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया और सब मर गए तो इसका मतलब जीव जिस शरीर में रहता है वो शरीर अस्थाई है तो ये शरीर जो है वो सत्य नहीं है कृष्ण ही परम सत्य है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही असली आश्रय है भगवान 31वें श्लोक में कह रहे हैं गुणः सृजन्तिर्माणि गुणों अनुश्रजिते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुंक्ते कर्मफलाण्यसौ अर्थात भौतिक इंद्रियां पवित्र या पापमय कर्म उत्पन्न करती हैं और प्रकृति के गुण भौतिक इंद्रियों को गति प्रदान करते हैं जीव इन भौतिक इंद्रियों सकाम कर्म के विविध फलों का अनुभव करता है। तो देखिए पिछले श्लोकों में हमने सुना कि अगर कोई व्यक्ति सकाम कर्मों के वशीभूत रहता है, इंद्रत्रपति करता रहता है, भगवान से बहिर्मुख रहता है, तो उसे नरक में धकेल दिया जाता है। और इस श्लोक में सकाम कर्मों पर जीव की अधीनता की वास्तविक प्रक� मनुष्य कर्म करता है तो वो इंद्रियों के द्वारा ही करता है है ना हाथों से काम करता है पैरों से काम करता है आंखों से देखता है मुंह से बोलता है कान से सुनता है नाक से सूंगता है जुबान से स्वाद लेता है तो इस तरह से हमारी इंद्रियां विभिन्न कार्यों को करती हैं और हम सिर्फ ऐसे कर्मों को जान पात यानी इंद्रियां कार्य कर रही हैं पर जीव यह जान पा रहा है कि कार्य हो रहा है है ना चाहे हम देवताओं की पूजा करें या फिर विषयों का भोग करें या कोई खेती करें या कोई अन्य कार्य करें कार्य होता है इंद्रियों के द्वारा ही है ना आत्मा कभी भी कार्यों का शुभारंभ नहीं करता है भगवान ने यहाँ पर कह दिया कि अगर कोई ये कहे कि मैं करता हूँ, मैंने ये किया वो किया, तो ये मिथ्या अहंकार है, जुड़ा अहंकार है। इसलिए भगवान ने कहा गुणांश्रजन्ति कर्माणि गुणो अनुश्रितज्ञते गुणान्। यानि कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं ना सतोरा जो अर्थमोगुण, ये तीन गुण ही भौतिक � और जीव किसी एक गुण के वशीभूत होकर अपना कर्म करता है। यानी कि अगर हम सतोगुणी व्यक्ति के साथ ज्यादा मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारे अंदर सतोगुण आ जाता है। यदि हम रजोगुणी व्यक्ति का संग करते हैं, तो रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति का संग करते हैं, तो तमोगुण और जोगुण हमारे अंदर आ जाता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। वैसे ही कार्य ये इंद्रियां फिर करने लगती हैं, है ना? और जीव किसी एक गुण के वशीभूत होता है, तो उसने जो कर्म किए, अपनी इंद्रियों के द्वारा, अच्छा या बुरा, जो भी, तो वो अच्छे और बुरे फल को अनुभव करता है। देखिए जीव क्या करत खाने बोलने विषयों का भोग करने ये सब करने से क्या होता है जीव विविध गुणों से संग करता है यानी सतो गुण अब कैसा खाया खाने के भी कई प्रकार है ना अगर बिल्कुल निरामिष खाया वेजिटेरियन खाना खाया शाकाहार तो फिर व्यक्ति ने सतोगुण में खाया। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, हुँ? क्या बोल रहा है? बोलने का विषय क्या है? अगर कोई भगवान के लिए बोल रहा है, तो ये सतोगुण नहीं, ये निर्गुण अवस्था है। अगर कोई परोपकार की बात कर रहा है, तो ये सतोगुण है। अगर कोई ऐसे ही दुनिया बात कर रहा है, तो रजोगुण बेहक वाली बातें कर रहा है, मुह को बढ़ाने वाली बातें कर रहा है, तो वो तमोगुण है तो जीव जब ये सब करता है, तो वो अनेक प्रकार के गुणों का संग करता है, ना ना, खा रहा है, मांस खा रहा है, तो तमोगुण का संग कर रहा है। हम अगर किसी के साथ गलत कार्य कर रहा है तो तमोगुण का संकर रहा है यानी पाप कर रहा है तो उसका मन भी वैसे ही गंदा होता चला जाएगा परंतु यह समझना होगा कि यहां पर जो कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के गुण कर रहे हैं ना कि जीव जीव बस अनुभव कर रहा है है ना इसीलिए इस श्लोक में असौ शब्द आया है इसका मतलब यानी जीव मिथ्या ही अर्थात झूठे ही प्रकृति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए अपने को कर्ता मानता है गीता में भगवान ने कहा है ना प्रकृतिही क्रिया मानानी गुणे कर्मानी सर्वशाह अहंकार विमूढ़ हाथमा कर्ता आमिति मन्यते ये जो जीवात्मा है वो अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है जबकि वास्तव में विप्रकृति के तीन गुणों द्वारा ही संपन्न किए जात इस बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था की तरफ जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो इस मिथ्या अहंकार को त्यागना होगा। तब इस मिथ्या अहंकार को त्याग करके भक्ति को यदि वो ग्रहण कर ले, तो वो मुक्त हो सकता है, है ना? जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, मगर माया जब उसे पकड़ लेती है, त और माया पकड़ती क्यों है? क्योंकि वो भगवान से अनाधिकाल से बहिर्मुख है और जब वो भगवान का भजन करता है तब वो अपने स्वरूप का अनुभव करता है जो सच्चिदानंद माया है है ना तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा फल पाना चाहता है तो उसे वैसा ही कर्म करना पड़ेगा पर अच्छा फल भी समाप्त हो जाएगा और ब भगवान के दास के रूप में भक्ति करने की इच्छा करनी होगी कि मुझे भगवान का भजन करना है तब प्रकृति के गुण और बहुत इक इंद्रियां जीव को माया में नहीं लगा सकेंगी जीव तो स्वभाव से आनंद में है क्योंकि वो भगवान का अंश है तब उसका मुह समाप्त हो जाएगा है ना और अगर कोई सोचे नहीं अभी क्या जरूरत जीवन समाप्ति काले करबो भजन एबे कोरी गृह सुख कौन ए कथा नाही बोले विज्ञान ए देह पतनोन मु यानी अगर कोई सोचता है कि जीवन की समाप्ति के समय मैं भजन करूँगा, अभी जरा घर में सुख लेलू, तो आचार्य कहते हैं अगर कोई विद्वान है ना तो वो यह बात नहीं कहेगा क्योंकि ये जो देह है ना ये वा शतेक वर्षे अवश्य मरण निश्चिंत ना थाको भाई जतो शीघ्र पारो भजो कृष्ण चरण जीवनेरो ठीक नाई आज या सौ वर्ष बाद मरना तो अवश्य है ही इसलिए निश्चिंत नहीं रहना चाहिए जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र श्रीकृष्ण चरण का भजन करना चाहिए क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं संसार निर्वाह कोरी जाबो आमी वृंदावन ऋण त्रय शोधि बारे कोरी, तेची सुजतन ए आशाए नाही प्रयोजन कोई सोचे कि जब मेरा संसार पूरा हो जाएगा सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तब मैं वृंदावन जाऊंगा अभी तो 3-4 प्रकार के ऋण हैं उनको चुकाने की कोशिश कर रहा हूं हु? तो ए आशाए नाही एमन दुराशा बशे जाबे प्राण अवशेषे ना होइबे दीन बंधु चरण सेवन जदि सुमंगल चाव, सदा कृष्ण नाम गाऊ ग्रीहे थाको बने थाको इथे तर्क अकारण कि अगर कोई ये सोच रहा है तो ये दुराशा है और ऐसी दुराशा से अंत में प्राण चले जाएंगे और दीन बंधुओं कृष्ण के चरणों का सेवन नहीं हो पाएगा भक्ति का आनंद हमें नहीं मिल पाएगा। भगवान की कृपा यूं तो हमें मिलती रहती है, पर उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। तो यदि सुमंगल चाहते हो, तो सदा श्रीकृष्ण नाम गाओ, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो। घर में रहूं कि वन में, ये सब बेकार की बातें हैं। जहाँ भी रहो, श्रीकृष्ण नाम गाओ, � श्री कृष्ण का भजन करके ही समस्त कष्टों का अंत होता है तो हमारे आचार्यों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आमतौर पर हम अपने घरों में यही बात सुनते हैं अरे अभी से माला उठा ली अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई खेलने खाने की उम्र है लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं वो बेचारे ये नहीं जानते कि सबसे बड़ा आनंद तो भगवान के नाम में है भगवान के भजन में है संतों के संग में है शास्त्रों के अध्ययन में है उससे बड़ा आनंद कहां है खेलने खाने में वो सब तो बाहर की क्षणिक उत्तेजना है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेकिन आनंद नहीं कहा जा सकता उसे तो आनंद का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में है भगवान से संबंधित कार्य यानी भक्ति भजन में है याद रखिए